महाभारत आश्वेधिक पर्व षठ सप्तति तमोध्याय अर्जुन के द्वारा वज्रद्रत्त की पराजय वै सम्पावाच एवं त्रिरात्रवत्ुद्धम भरतर्षभ अर्जुन च नरेन्द्र वृत्रेण वै सम्पान जी कहते हैं भरतचेठ जैसे इंद्र का वृत्तासुर के साथ युद्ध हुआ था उसी प्रकार अर्जुन का राजा वज्रदत्त के साथ तीन दिन तीन रात युद्ध होता रहा तत चतुर्थे दिवस वज्रदत्तो महा्रवीत तदनंतर चौथे दिन महाबली बज्रदत्त ठहाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला अर्जुनार्जुन तिष्ठ स्व नीव विमोक्ष से करजुन तो अर्जुन अर्जुन खड़े रहो आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मारकर पिता का विधिपूर्वक तर्पण करूँगा तया तो वृद्धो मम पिता भगधत्त पिता हतो वृद्धो मम पिता ज्योतया मेरे वृद्ध पिता भगधत्त तुम्हारे बाप के मित्र थे तो भी तुमने उनकी हत्या की मेरे पिता बूढ़े थे इसलिए तुम्हारे हाथ से मारे गए आज उनका बालक मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ मेरे साथ युद्ध करो इतव मुक्त संक्रद्धो बद्रदत्तो नाधि प्रेस या मासणम पांडवम प्रति कृणनंदन ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए राजा बज्रदत्त ने पुनः पांडवपुत्र अर्जुन की ओर अपने हाथी को हाँक दिया संप्रेश मणो नागेन्द्रो भद्रदत्तेन धीमता उत्पत्तिश्यकाशम अभिदुद्राव पांडवम् बुद्धिमान भद्रदत्त के द्वारा हाके जाने पर वह गजराज पांडुपुत्र अर्जुन की ओर इस प्रकार दौड़ा मानो आकाश में उड़ जाना चाहता हो अग्रहस्त अग्रहस्थ सुन शीकरण समोक्षदुड़ा के नीलह उस गजराज ने अपने सूर से छोड़े गए जलकणों द्वारा बुरा के इस अर्जुन को भिगो दिया मानो मेघ ने नील पर्वत पर जल के फुहारे डाल दिए हों सतेन प्रेसित राखाडंबर संघाद्रभ्य द्रवत फाल गुण राजा से प्रेरित होकर बारम्बार भेग के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने मुख के चित्कार पूर्ण कोलाहल के साथ अर्जुन पर टूट पड़ा स नृत्यो वज्र दत्त प्रचो आस साद्रुतम राजन कौरवाणाम महारथम राजन वज्रदत्त का हुआ वह गजराज नृत्य था करता हुआ तुरंत कौरव महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा समय तम अथालक्ष अच्छा बज्रदत्त वारणम गांधीव आश्रि बलिद्रुवा बज्रदत्त के हाथी को अत्यधिक शत्रुओं का संहार करने वाले बलवान अर्जुन गांधीव का सहारा लेकर तनिक भी विचलित नहीं हुए चुक्रोध बलवच्चापी पांडवस्तः भूपते कार्य विघ्न मनुस्मृत्य प्रभुपहिर चार भरत नंदन वज्रर के कारण जो कार्य में विघ्न पड़ रहा था उसको तथा पहले के वैर को याद करके पांडव पुत्र अर्जुन उस राजा पर अत्यंत कुपित हो उठे तत स्तंण क्रुद्ध सरजा पांडव निवारयाम सदावे वकराल रोध में भरे हुए पांडु कुमार अर्जुन ने अपने बाण द्वारा उस हाथी को उसी तरह रोक दिया, जैसे भूमि उमड़ते हुए समुद्र को रोक देती है श्रीमान अर्जुन स नाग प्रवर अनिवारित उसके सारे अंगों में बाढ़ धते हुए थे अर्जुन के द्वारा रोका गया वह शोभाशाली गजराज काटो वाली साही के समान खड़ा हो गया निवारत गजम धृष्वा भगधत् सुत नृपसर्जिता अर्जुन क्रोधमूर्जिता अपने हाथी को रोका गया देख भगदत्त कुमार राजा भद्रदत्त क्रोध से व्याकुल हो उठा और अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा अर्जुन तो महाबाहू सरह ऋणात भी वार्बाणाम तद्भुतम विवाहत परंतु महाबाहु अर्जुन ने अपने शत्रुघाती सहायकों द्वारा उन सारे बाणों को पीछे लौटा दिया वह एक अद्भुत सी घटना हुई ततः पुनर्भिक्रुद्ध हो राजा प्राग्ज्योतिषाधिप प्रेशयाम आसनागेन्द्र बलवत् पर्वतोपम थाग्ज्योतिषपुर के स्वामी राजा भज्रदत्त ने अत्यंत कुपित हो अपने पर्वताकार गजराज को पुनः बलपूर्वक आगे बढ़ाया तमापत संप्रेक्षक नाराचम अग्निशंकाशम प्राणो प्रति उसे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इंद्रकुमार्जुन ने उस हाथी के ऊपर एक अग्नि के समान तेजस्वी नाराज चलाया सह तीन वारण उराजन बर्मस्वृतम पपात सहता भूम्रुपचल राजन उस न रात ने हाथी के मर्म स्थानों में घरी चोट पहुंचाई वह भद्र के मारे हुए पर्वत की भांति सहता पृथ्वी पर ढह पड़ा सपतन सुधवे नागोधनजय सराहत विसन्नी व महाशैलोह महिम अर्जुन के बाणों से घायल होकर घिरता हुआ वह हाथी ऐसी शोभा पाने लगा मानो भद्र के आघात से अत्यंत पीड़ित हुआ महान पर्वत पृथ्वी में समा जाना चाहता हो दस पतिते इनागे वद्रदत्तस्य पांडवः पांडव तम नभेतव्यम इहत तो भूमि गृपम वद्रदत्त के उहांती के धराशाई होते ही राजा वद्रदत्त स्वयं भी पृथ्वी पर जा पड़ा उस समय पांडव पुत्र अर्जुन ने उससे कहा राजन तुम्हें डरना नहीं चाहिए अब्रवृद्धि महातेजा प्रस्थित माम जुधिष्टि राजस्ते न्यायाधन कथ जब मैं घर से प्रस्थित हुआ उस समय महातेजस्वी राजा युजिट्ठी ने मुझसे कहा धनंजय तुम्हें किसी तरह भी राजाओं का वध नहीं करना चाहिए सर्वेतरव्यातावता कृत योधाश्चापी न हंतव्या धनंजय इतना करने से सब कुछ हो जाएगा अर्जुन तुम्हें युद्ध ठान कर योद्धाओं का वध कदापि नहीं करना चाहिए वक्तब्यास वक्तव्याद्धि तुम सभी राजाओं से कह देना कि आप सब लोग अपने सुहृदों के साथ पधारें और युधिष्ठिर के असुमेध यज्ञ संबंधी उत्सव का आनंद लें ये भ्रतविधराधि उत्तिष्ठ न भय हमते स्थिति स्वस्थ महान गच्छ पार्थिव नरेश्वर भाई के इस वचन को सुनकर इसे चिरोधार्य करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ उपाल उठो तुम्हें कोई भय नहीं है तुम सकुशल अपने घर को लौट जाओ आगछेता महाराज पर उपस्थित यदा स्वमेधो भविता धर्मराजि महाराज आगामी चैत्र मास की उत्तम पूर्णिमा तिथि उपस्थित होने पर तुम हस्तिनापुर में आना उस समय बुद्धिमान धर्मराज का वह उत्तम यज्ञ होगा एव मुक्ता स राजा तो भगदत्ताम दाम तथेतवा भ्रविवा अर्जुन के ऐसा कहने पर उतने परास्त हुए भगदत्त कुमार राजा भज्रदत्त ने कहा बहुत अच्छा ऐसा ही होगा ये श्री महाभारत याश्मी अनुगेता परवड़ी वज्रदत्तपराजय सत्सप्ति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में बज्रदत्त की पराजय विषयक छिहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ